ठीक है? है है कर्म कर्म के के के के साथ मतलब के साथ ज्ञान ज्ञान का नहीं का मतलब मोक्ष मोक्ष साधन साधन रूप से नहीं नहीं हो सकता यही लोग को मिलाकर पंक्ति लगाना सिमार ये देखना सिमारतेन कर्मणा अपि पंक्ति लगाएंगे क्या सिमारतेन कर्मणा अपि बुद्धे समुचय अभिप्रेत विभाग वचनादि सर्वं न उत्पन्नम नरम दोबारा देखना स्मारतेन कर्मणा अपि बुद्धे समुचय अभिप्रेत विभाग वचनादि सर्वं उपन्नम एव न सर्वम उत्पन्नम एव न ऐसा कर लेना अब सभी पदों पन्न हो गया देखिए कर्मों के साथ भी ज्ञान का समुच्चय पर बोधक आदि युक्ति युक्ति युक्त युक्त युक्ति? नहीं होते हैं कल बता दिया गया ना भी कल दिया गया है कि विभाग बोधक वचन आदि सभी युक्ति युक्त नहीं होते हैं अच्छा जो कल युक्ति बताई थी ना भाई यहाँ समझ लिया ना चिंचा क्षत्रियुद्धम स्मार्थम कर्म स्वधर्म की जानता अब ध्यान देना यदि स्मार्थ कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय होता यदि स्मार्थ कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होता तो क्षत्रिय के लिए विहित युद्ध स्मार्थ कर्म है इसके लिए यदि ज्ञान का समुच्चय होता या इसके लिए यदि यदि स्मार्थ कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय भगवान ने कहा होता तो तत्किन कर्मण घोरे माम योजना इस प्रकार अर्जुन का कहते का इसका अर्जुन का कहना संभव नहीं हो यदि भगवान ने पहले समुच्चय कहा होता तो अर्जुन का ऐसा कहना संभव नहीं था पर अर्जुन ने ऐसा कहा है इसका क्या मतलब है स्मार्क कर्म के साथ भी ज्ञान का समुचय नहीं हो सकता है उनकी लगाना किंचा जब कुछ बात कह कर करके आगे और बात को समझाना हो तो किंच ऐसा कहते है लिखते हैं छत्री का युद्ध रूप स्मार्क कर्म स्वधर्म है या तो स्मार्थ नाजस्त। कर्म युद्ध छत्री का सुधर्म है स्मार्थ कर्म मतलब स्मृति विहित स्मृति में विहित कर्म स्मार्थ कर्म युद्ध स्मृति विहित कर्म युद्ध छत्री का स्वधर्म है ऐसा जानने वाले अर्जुन का ऐसा जानने वाले अर्जुन का तत्किन कर्म घोरे माम नियोजसी के शो इस प्रकार उलाहना देना संभव नहीं उलाहना देना संभव उलाहना हिंदी में सब है दूसरी भाषा में क्या हो सकता है उपालन में देना संभव नहीं उपहास नहीं है नहीं। आप नहीं। नहीं, नहीं। समझ लेना उलाहना, जैसे भगवान कृष्ण का उलाहना देते थे माता जो हाँ उसके लिए कोई शब्द होगा भाषा में है तिरस्कार नहीं है तिरस्कार को एक अपमान सूचक है तिरस्कार नहीं है उलाना के लिए कोई शब्द होगा आपके यहाँ वो समझ लेना शिकायत करना मिलता जुलता शब्द है ना शिकायत तो ये अरबी फारसी का कहीं का शब्द होगा तो उसी तरह का कुछ ये हो सकता है उलाना देना संभव नहीं था लग जाएगा इतना अच्छा शब्द नहीं चाहिए थी तो दूसरे से की जाती है उलाना तो जो भगवान ने भगवान ने कहा है भगवान को ही दिया जा रहा है टुगली दूसरे से होती है पंक्ति देखना में युद्ध छतरी का सुधर में है ऐसा जानने वाले अर्जुन का ऐसा जानने वाले अर्जुन का कचरे माम के इस प्रकार उलाहना देना नहीं बनता इस पंक्ति को लगाने के पहले क्या मानेंगे की यदि स्मार्थ कर्म का ज्ञान के साथ समुचय होता तो यदि स्मार्क कर्म का होता तो ये इतना लगाने ये के बाद ये समिति लगाएंगे की स्मारक कर्म में युद्ध छत्री का सुधर्म है ऐसा जानने वाले अर्जुन का तत्कृ कर्मण घोरे मामोजित केसो इस प्रकार उलहना देना संभव नहीं था इस पंक्ति को लगाने के पहले इस पंक्ति को लगाने के लिए पहले क्या जोड़ेंगे होता यदि स्मारक कर्म और ज्ञान का समुचय होता तो फिर ये समिति लगेगी अब देखना और उलाहना दिया है तो इसका इससे क्या सिद्ध होता है कि समुच्चय? नहीं नहीं हो सकता है तो पहले बताया कि स्रोत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता है अब क्या कह रहे हैं कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता है दोनों बातें सही जी अब दोनों को एक साथ मिलाकर कह रहे हैं सस्मार्थ कार्य इससे इस विवरण इस से यह सिद्ध होता है इस व्याख्यान से यह सिद्ध होता है या तो इस कारण से गीता शास्त्र में थोड़ा भी स्रोतेन व स्मार्तेन कर्मणा कि थोड़ा भी स्रोत अथवा स्मार्थ कर्म के साथ थोड़ा भी स्रोत अथवा स्मार्थ कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय के नर्शित न सकता किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता अर्थात तो किसी के द्वारा नहीं कहा जा सकता है लग जाएगा तस्मात तो इस कारण गीता शास्त्र में थोड़ा भी स्रोत अथवा स्मार्थ कर्मो के साथ आत्मज्ञान का समुचय किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है ऐसा समझना कि थोड़े से स्रोत अथवा स्मार्ट कर्म के साथ क्या? थोड़े से थोड़े स्रोत अथवा स्मार्ट कर्म से थोड़े से स्रोत कर्म, तो कर्म के साथ या थोड़े से स्मार्ट कर्म के साथ ऐसा आत्मज्ञान का समुच्चय किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है तो अलग अलग दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अलग अलग दो है एक तो है प्रवृत्ति रूप अब एक क्या है निवृति रूप है ना गदार परिग्राह पुरुषार के द्वारा क्या कहा गया कर्मयोग कहा कर्म कहा गया है ना? कर्म कहा गया है और उससे सर्व कर्म संन्यास कहा गया है किससे एक प्रवराजिना लोकम्छ ब्राह्मण प्रवरजंती और सर्व कर्म संन्यास का विधान करके उसके शेष रूप से क्या कहा है किम प्रक्रिया कर श्यामा ये नो एम आत्मा अयम लोका आत्मा ही जिनका लोक है वो क्या सोचते है की हम प्रजा से क्या करेंगे संतान से क्या करेंगे तो वो वैसा समझकर क्या ले लेते हैं संन्यास ले लेते हैं तो आश्रम से संन्यास है ना आश्रम से संन्यास एक ऐसा आज संन्यास जो है कि कि कभी भी लिया जा सकता है सीधे इसलिए आश्रम से ले ले गृहस्थ आश्रम से ले ले वाम से, से ले ले कभी से भी ले ले पर शंकराचार्य को ब्रह्मचराश्रम से संन्यास लेना ज्यादा उनको इष्ट लगता है उनकी बातों से किम इन्हीं वचनों को दृढ़ करते हैं तो लिया कभी भी जा सकता है सर्वकर्म संस पूरा पूरा तभी होता है अब देखेंगे आगे अज्ञान रोष तो के लगाइए किंतु अज्ञान से अज्ञान से कोई व्यक्ति कर्म में प्रविष्ट हुआ वो ये नहीं जानता है कि आत्मा करता है आनंद रूप है ज्ञान रूप है और कर्म से मुक्ति नहीं होगी मुक्ति ज्ञान से होगी है ऐसा इस प्रकार ऐसे कर्म से मुक्ति नहीं होगी मुक्ति किससे होगी ज्ञान से होगी ऐसी किसी को जानकारी नहीं है तो वो अज्ञान के कारण क्या हुआ कर्मों में प्रवृत्त हुआ कर्मो में राग आदि दोषो के कारण राग कर आ सकती है राग आदि दोषो के कारण कोई कर्मो में प्रवृत्त हुआ कर्म करने में किसी का राग है पंक्ति लगाना अज्ञान्त हुआ राग आदि दोषता अज्ञान से अथवा राग आदि दोष के कारण कर्म में प्रवृत्त हुए यश्य है ना कर्म में प्रवृत्ति हुए जिस मनुष्य का कर्म प्रवृत्य कर्म में प्रवृत्त हुए कर्म में प्रवृत्त हुआ किस कारण तो तो से अज्ञान तो से अथवा अथवाग आदि दोष के कारण है राग आदि राग आदि किंतु अज्ञान के कारण अथवा राग आदि दोषो के कारण कर्म में प्रवृत्ति हुए जिस मनुष्य की कहा दान तपसा यज्ञ दान अथवा तप के द्वारा कोई कर्म प्रवृत्त हुआ यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हुआ दान कर्म में प्रवृत्त हुआ अथवा तप कर्म में प्रवृत्त हुआ तो इनके द्वारा ये तृतीया <suffer> दानेन तपसा तो इन कर्मों के द्वारा क्या होगा कि अंताकरण उसका निर्मल हो जाएगा अंताकरण उसका शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध अंताकरण में क्या होता है ज्ञान होता है यज्ञ दानेन वपसा यज्ञ दान अथवा तप के द्वारा विशुद्ध वाले उस मनुष्य को विशुद्ध वाले उस मनुष्य को से या बुद्धि विशुद्ध से निर्मल है, कि निर्मल कौन जो पहले आ, हुआ है तो विशुद्ध सत्व किसके द्वारा हुआ उसका हाँ यज्ञान हुआ सबके द्वारा विशुद्ध सत्व वाले उस मनुष्य को परमार्थ तत्व विषय ज्ञान उत्पन्नम की परमार्थ तत्व को विषय करने वाला ज्ञान उत्पन्न हो जाता है परमार्थ तत्व कौन है आत्मा परमार्थ तत्व कौन है हाँ परमार्थ तत्व है आत्मा सत्य तत्व है आत्मा जिसका तीनों कालों में बाध न हो अबाधिक तत्व परमार्थ तत्व को विषय करने वाला ज्ञानम उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता है एकम एविदम सर्वम ब्रह्म इदम सर्वम एकम ब्रह्म एवं या सब कुछ एक ब्रह्मी है यह सब कुछ एक जितना कुछ दिखाई दे, दे रहा है या सुनाई दे रहा है संपूर्ण जगत संपूर्ण प्रपंच एक ब्रह्मी है एक ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है जो दिखाई देता है या सुनाई देता है जो कुछ भी यहम सर्वम एकम ब्रह्म यह सब कुछ एक ब्रह्मी है क्या अकर्त और वह ब्रह्म अकर्ता है वह ब्रह्म नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए अकर्त नपुंसकलिंग ने कहा क्या ब्रह्म कर्तव्य ब्रह्म अकर्ता है पंक्ति फिर लगाएंगे तू अज्ञा पंक्ति के शब्दों को देखेंगे राग आदि यज्ञ विशुद्ध तत्व से परमार्थत ज्ञान उत्पन्न इदम सर्वे ब्रह्म इदम सर्वे ब्रह्म अकर्त मतलब इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होता है कैसे किंतु अज्ञान के कारण अथवा राग आदि दोष के कारण कर्म प्रवृत्त हुए जिस मनुष्य कर्म में प्रवृत्त हुए जिससे मनुष्य का यज्ञ दान अथवा तप के द्वारा तो थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में अर्थ लगाइए इसका नहीं हिंदी में वाक्य बन नहीं पाता है हिन्दी में यदि कुछ करना चाहे तो दोबारा देखना किन्तु अज्ञान से अथवा राग आदि दोष के कारण कर्मो में जो मनुष्य प्रवृत्त हुआ कर्मों में जो मनुष्य अज्ञान के कारण अथवा राग आदि दोष के कारण कर्मों में जो मनुष्य विवृत हुआ कर्मों है राग किस में राग हाँ कर्म में राग और द्वेष नहीं लेना यहाँ पर है ना द्वेष नहीं लेना हाँ मतलब कर्मों में राग है और किसी में राग नहीं लेना पर है हाँ मतलब यदि विशुद्ध सत्य होगा तो राग द्वेष छूटने पर ही विशुद्ध सत्य होगा राग द्वेश को छोड़कर कर्म करने पर ही विशुद्ध सत्य होगा हम लिखना तो पहले मान लो राग के कारण किसी ने कर भी लिया तो बाद में क्या होगा वो समाप्त होने पर ही विशुद्ध सत्य होगा ये भी हम लिखना ठीक है छोड़ने पर ही विशुद्ध सत्य होगा जब छोड़ेगा तब विशुद्ध सत्य हो पाएगा किन्तु अज्ञान के कारण अथवा राग आदि दोष के कारण कर्म में जो मनुष्य पीड़ित हुआ है कर्म में जो मनुष्य प्रबित हुआ है यज्ञ दान अथवा तप के द्वारा निर्मल अंताकरण वाले उस मनुष्य को यज्ञ दान अथवा तप के द्वारा निर्मल अंताकरण वाले उस मनुष्य को परमार्थ तत्व विषय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है शब्दों तो पर ध्यान दिया किंतु अज्ञान के कारण अथवा रागारी दोष के कारण कर्मणि प्रवृत्त पे भी कर्म में जो मनुष्य प्रवृत्त हुआ है यज्ञ से दान से अथवा तब से निर्मल अंताकरण वाले उस मनुष्य को परमार्थ तत्व विषय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इदम ब्रह्म यो या सब कुछ एक है। ब्रह्म ही है और क्या कैसा है? है सब कुछ एक ब्रह्म ही है चलिए अब ध्यान देना निष्काम भाव जब हो जाएगा ना तब वो होगा ऐसा पहले राग है तो बाद में राग छूट कर निष्काम तो आएगी तभी नहीं। होगा है ये नहीं अज्ञान के कारण देखो अज्ञान के कारण सकाम कर्मों में मनुष्य प्रवृत्त होता है ठीक बात है पर कभी ऐसी स्थिति भी आप समझ लेना कि मुक्ति का साधन ज्ञान है और मुक्ति का साधन कर्म नहीं है और फिर भी किसी मनुष्य को ये समझ नहीं है तो मुक्ति के लिए उसने क्या शुरू कर दिया कर्म क्या शुरू कर दिया करम करम। तो ये कर्म भी कैसा हो गया अज्ञान से हो गया है तो न एक स्थिति ऐसी है हालांकि कर्म कर्म अज्ञान से से और कभी-कभी ये भी जो है अज्ञान जो है कि कि कोई सोचता क्या है, मुक्ति हो जाएगी, तो इस प्रकार जो कर्मों कर्म भी हुआ वो अज्ञान से प्रवृत्त हुआ है तो ये भी ले लेना जैसा संभव हो है, अच्छा अब कुछ लोग ठीक है किसी भी प्रकार प्रवृत्त हुआ हो चाहे वो ज्ञान और जो विवेक पूर्वक भी कुछ लोग कर्मों में लगते हैं कि वो तो क्या सोचते हैं हम भी ये कर्म कर रहे हैं भगवान की आराधना भी तो जाएगा वो कैसे हो जाएंगे किसी भी प्रकार चाहे वो निष्काम भाव से प्रवीत हो किसी भी प्रकार हो अच्छा अब देखना तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है तस् तस् से लेना है की परमार्थ तत्व स्वयं ज्ञानीना या परमार्थ तत्व में क्या कहेंगे ज्ञानीना कह सकते हैं ना परमार्थ तत्व के ज्ञानी को परमार्थ तत्व के, के? या उस ज्ञानी का ज्ञानीना कर लेना सत्त ज्ञानी ज्ञानीना कर लेना उसके कर्म के विषय में या उसके कर्म के विषय में कर्म और प्रयोजन दोनों निवृत होने पर भी एक मिनट अच्छा निवृत सप्तमीय कुछ नाम है न तो ऐसा करना उसके कर्म के विषय में कर्म का प्रयोजन निवृत होने पर कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर या उसके कर्म करने पर कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर भी मतलब वो कर्म कर रहा है तो कर्म का प्रयोजन निवृत्त हो गया मतलब जिसको ज्ञान हो गया है तो उसको अब कर्मों से और कोई फल मिलेगा क्या जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया है तो कर्म से उसको और कोई फल मिलेगा क्या जिसे ज्ञान जिसका जिसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है तो कर्म से उसकी क्या होगी अंताक्षरण की शुद्धि हो जाएगी और फिर ज्ञान होगा और जिस मनुष्य को ज्ञान हो चुका है तो उसको कर्मों का और कोई प्रयोजन होगा प्रयोजन का फल होता है न उसके कर्म करने पर कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर भी कर्म का प्रयोजन निवृत होने पर भी तो अब कर्म का प्रयोजन निवृत्त हो गया लेकिन वो कर्म कर सकता है बाद में विकर्म वो गीता में क्या बोलना उस पेदे लोग कहा नाम ना ना कर्म छे नाम हाँ। भगवान ने कहा यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे क्योंकि महापुरुषों का अनुकरण सभी लोग करते हैं यदि भगवान ही कर्म ना करें अवतार लेकर के भगवानी कर्म न करें तो ये लोग नष्ट हो जायेंगे तो आगे क्या है इससे आगे उस उसने लो न नाम कर्म से रहा हम शंकर श्याम हाँ, तो मैं वर्ण शंकर का करता हूँ और इस प्रजा का हनन करने वाला बनूंगा इस प्रजा का हनन करने वाला बनूंगा तो जो महापुरुष है या समाज में अविर गर्ण है उनको कर्म अवश्य करना चाहिए नहीं तो प्रजा के विनाश का दोष उनके स्थिर हो जाता है भगवान तो ने बोला ना तो संजा इस प्रजा जाकर हनन करने वाला बनूंगा तो ज्ञानी जो है कर्म किस अभिप्राय से करता है लोक संग्रह के लिए किस से करता है लोक संग्रह समझते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए लोगों को ज्ञानी के जो कर्म होते हैं वो लोक संग्रह के लिए होते हैं लोक संग्रह का क्या है लोक को शिक्षा देने के लिए अब किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए पर साक्षात्कार हो जाए तो उसको कुछ कर्म करने की जरूरत है तो सभी सुबह उठकर करके लोग स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में किसी को ब्रह्म साथ साथ का रोज़ जाए वो जी ब्रह्म मुहूर्त में ना स्नान करे तो कोई हानि है क्या उसकी नहीं। उसकी हानि नहीं है वो नाहेगा नौ बजे दस बजे कभी न आएगा लेकिन उसका अनुकरण दूसरे करेंगे तो हमारे गुरु जी ऐसा करते हम भी ऐसा करेंगे इसलिए कहते हैं लोक संग्रह भी कर्म करना चाहिए तो ज्ञानी महापुरुष उसी प्रकार सब करते रहते हैं छोड़ते नहीं किसी को छोड़ना नहीं चाहिए कुछ अब देखना यत्न पूर्वम यथा फिविरता यत्न पूर्वक जैसे पहले कर्म में प्रवृत्त थे कब ज्ञान होने से पहले यत्न पूर्वक यथा प्रवृत्ता यथा पूर्व कर्मणि प्रवृत्ता इतना समझेंगे यत्न पूर्वक जैसे पहले कर्म में प्रवृत्त हुए थे तथा यो कर्त वैसे ही तथा यो लोक संग्रह कर्मण प्रवृत्त वैसे ही लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्त हुए उस ज्ञानी का तथा यो लोक संग्रह वैसे ही लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्त हुए उस ज्ञानी का जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखाई देता है जो प्रवृत्ति रूप कर्म ज्ञानी है ना तो उसके लिए कहते हैं भगवत काम न की वह कर्म नहीं है वह कर्म ज्ञानी के कर्म कर्म नहीं है क्यूँकी वे दद्दीज हो जाते हैं ज्ञान आदमी सर्व कर्म भगवत अर्जुन है ना तो वे कर्म नहीं है एन उद्देश्य मुख्य साथ जिससे वे कर्म नहीं हैं जिससे उन कर्मों का ज्ञान के साथ निश्चय कहा जाए जिससे कि उन कर्मों का ज्ञान के साथ समुचय वो तो कर्म ही नहीं कहते हैं यानी कि कर्म कर्म हो गए पंक्ति लगाएंगे दोबारा तस्वीर कर्म है कि कर ज्ञानी का कर्म होने पर भी क्या कहेंगे हाँ और देखना या ज्ञानी का कर्म होने पर भी कर्म तस्वीर क्या कर्मियों पहले कर लेना ज्ञानी के कर्म होने पर भी कर्म प्रयोजने कि कर्म का प्रयोजन निवृत होने पर भी ज्ञानी का कर्म होने पर उस कर्म का प्रयोजन निवृत होने पर भी लगेगा या अपी को यहाँ ले आना तस्वीर ज्ञानी का कर्म होने पर भी ज्ञानी का कर्म पहले लाना ठीक है ज्ञानी का मतलब कर्म कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है दोनों स्थितियां है ना लोग संग्रह के लिए करना चाहिए ऐसा कहते ज्ञानी का कर्म होने पर भी उस कर्म का प्रयोजन निवृत होने पर उस कर्म का प्रयोजन निवृत होने पर तो लोक संग्रह के लिए पहले वो कर्म करता है जी बाद में होते हैं लोक संग्रह के लिए पहले तो पहले जो कर्म होते हैं वो चित्त शुद्धि के साधन होते हैं और चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान होता है।, है तो पहले किए गए कर्मों का ज्ञान के द्वारा पहले किए गए कर्मों का चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान में उपयोग होता है तो पहले तो लोक संग्रह के लिए नहीं होते हैं इसलिए लोक संग्रहार्थम का अन्वय यहाँ नहीं करेंगे जहाँ पढ़ा गया है कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर भी यत्न पूर्वक जैसे पहले कर्म में प्रवृत्त हुआ था पहले तो यत्न पूर्वक कर्म कर रहा था यत्न पूर्वक जैसे पहले कर्म प्रवृत्त हुआ था पहले मतलब ज्ञान से पहले तो अब तथा वैसे ही लोक संग्रह के लिए अब कर्म में प्रवृत्त होने वाले था तो लोक संग्रह पहले के बाद में तभी लोक संग्र्थन करने बाद में वैसे ही लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्त होने वाले वैसे ही ऐसा करना तथा वैसे ही ज्ञान होने पर भी वैसे ही ज्ञान होने पर लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्त हुए उस ज्ञानी का वैसे ही लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्ति हुए उस ज्ञानी का जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखाई देता है जो प्रवृत्ति रूप कर्म हाँ न तत्कर्म तत्कर्म ना वह कर्म नहीं है वो तो कर्मा है टीका ने कहा है वो कर्म नहीं है बल्कि क्या है कर्मा है ये न करते जिससे और फिर यह कर्म का ध्यान कर लेना जिससे कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होता क्या करेंगे कर्मणा सह कर्मणा जिससे कि कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होता अब ध्यान देना कि उसका प्रयोजन तो निवृत्त हो गया उसका तो अब कोई फल नहीं मिलना है ना तो बाद में कर्म क्यों करेगा वो लोग लो संग्रह के लिए है और किस प्रकार करेगा जैसे पहले करता था पहले यत्न पूर्वक करता था और बाद में सहज हो गया उसके द्वारा बाद में सहज होंगे निषि कर्म में ब्रह्मज्ञानी से नहीं होते हैं, बल्कि वो ज्ञान की साधना काल में ज्ञान होने से पहले जिस प्रकार शुभ कर्मों को करता था प्र बाद में वो कैसे होंगे सहज हो जाते हैं स्वाभाविक हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से उससे होते हैं ध्यान रखना अब इसी भाषण में आगे आएगा तेरहवे अध्याय में वहाँ शंकराचार्य ने कहा है की जो दैवी संपद है ये मुमुक्ष को करनी है को करना है और ज्ञानी के जीवन में सहाज है उन्होंने बताया है आगे देखेंगे यथा भगवता वासुदेव तो समुच्चय नहीं होता है बताया है ना इसको दृष्टान से से भगवान बता रहे हैं नहीं दृष्टान से भाष्यकार कह रहे हैं ध्यान देना श्री कृष्ण ने क्षत्रियोचित च्छा, कर्म किए श्री कृष्ण ने क्षत्रियोचित कर्म किए हैं क्षत्रियों के कर्म को किया है लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए उन क्षत्रियोचित कर्मों का ज्ञान के साथ समस्या होगा श्री कृष्ण तो, तो मुक्ति है ना? तो उनको कोई और मुक्ति चाहिए क्या श्री कृष्ण तो मुक्ति ही है नहीं। नहीं। तो ही है न इसमें ऐश्वर्य से समग्र से आया था क्या है कहाँ और आया है निकालो आया है अभी नहीं आया है नहीं आया है तो आगे आएगा भगवान ज्ञान से आगे आगे आगे सकत्ति सकत्ति के संपन्न भगवान के अच्छा इसमें नहीं इसमें इसमें श्लोक भाष्य में नहीं दिया है ना आगे आएगा किसी अध्याय में शंकराचार्य भी जो तो मानते क्या है की भगवान में नित्य ज्ञान है भगवान को कभी बंधन नहीं होता है ऐसा शंकराचार्य मानते हैं तो भगवान तो मुक्त ही है तो उनके जब भगवान मुक्त ही आए तो मुक्ति के लिए उनके कर्मों का ज्ञान के साथ समुच् होता है क्या तो मुक्ति के लिए उनके कर्मों का ज्ञान के साथ समुचे क्यूँकी तो मुक्त ही है हम उनके कर्म और ज्ञान मिलाकर मुक्त देंगे क्या जब वो मुक्त है तो उनके कर्म और ज्ञान मिलाकर मुक्त देंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है अपन पंक्ति लगाइए जैसे भगवान वासुदेव के किए गए छात्र कर्म का छात्र कर्म का और का कर्म धारे है चेष्टम कर आचरितम या किए गए छात्र कर्म और का कर्म धारे समाज है जैसे भगवान वासुदेव के आचरित छात्र कर्म का या भगवान वासुदेव के द्वारा किए गए छात्र कर्म समझते हैं कर्म है छात्र कर्म का पुरुषार्थ सिद्ध है ज्ञाने न समुचिये की मोक्ष की सिद्धि के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ समुचे नहीं हो सकता है मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञाने न समुचिये ज्ञान के साथ समुचे नहीं हो सकता है किसका हाँ कर्म का है ना जैसे भगवान वासुदेव के द्वारा आचरित छात्र कर्म का क्षत्रियोचित कर्म का ज्ञान के साथ नहीं ये जैसे भगवान वासुदेव के क्षत्रियोचित कर्मों का मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता है या ऐसा लगाना ठीक है लग जाएगा। जैसे मोक्ष की सिद्धि के लिए जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान वासुदेव के द्वारा किए गए छात्र कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता है ठीक है तो कहते हैं तदवत कर से उसी प्रकार है, उसी प्रकार है। जैसे उसी प्रकार ज्ञानी के कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता है क्यूँ समानता देखना समानता क्या है कि जैसे कि भगवान मुक्त है ना और कोई साधना करके कोई व्यक्ति भी मुक्त हो गया तो दोनों मुक्त हो गए ना अच्छा अब जैसे फल की इच्छा भगवान में नहीं है मुक्त में भी फल की इच्छा नहीं है नहीं। और अहंकार भगवान में नहीं है मुक्त में भी अहंकार तो फल इच्छा दोनों में नहीं है और दोनों में अहंकार समानता हो गई ना बसंती लगाना तद वर्ग का अर्थ उसी प्रकार फलाभिंद फलाभिस अहंकार अभाव पे अभाव का अन्वय दोनों के साथ है फलाभिन्धि का अभाव और अहंकार का अभाव उसी प्रकार उसी प्रकार फलेच्छा का फलेक्षा के अभाव वाले और अहंकार के अभाव वाले ज्ञानी की ज्ञानी ज्ञानी की है ना, एक मिनट उसी प्रकार फलेच्छा के अभाव वाले तथा अहंकार के अभाव वाले ज्ञानी के कर्मों की कुछ अध्ययन कर लेंगे ज्ञानी के कर्मों की समानता होने के कारण किसके साथ भगवान के साथ समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुचे पंक्ति लगाना उसी प्रकार हलेक्षा के अभाव वाले तथा अहंकार के अभाव वाले ज्ञानी की ज्ञानी की वासुदेव के साथ समानता होने के कारण वासुदेव के साथ समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुचे तो तभी तो बोला की वो कर्म नहीं है नोला न न सदकर्म है ये न कर बुद्धि मुझके साथ वो कर्म नहीं है कर्मा भाष है समानता केवल दो, दो बातों को लेकर है भाव दोनों में है और अहंकार का भाव केवल इसी को लेकर समानता है और समानता क्योंकि ब्रह्म सूत्र है जगतम्मी उत्पत्ति स्थिति और लय ये मुक्त नहीं कर सकता है और भगवान इसको करते हैं जन्म देता है न दे वही करते हैं और कर रहे है और करते आएंगे वही कर्मियों को कर्म का फल देते हैं उपासकों को वासना का फल देते हैं ज्ञानियों को ज्ञान का फल मोक्ष देते हैं और ज्ञान का फल मोक्ष देने के बाद भगवान बने रहते हैं की नहीं भगवान तो बने रहते हैं प्रारब्धानुसार ज्ञानी को भी क्या है कि प्रारब्धानुसार ज्ञानी को भी सुनकुभ होता है कि नहीं होता तो भगवान अनादि है अनंत काल तक बने रहते हैं और कितने ज्ञानियों को मोक्ष दे चुके हो कितने कितनों को मोक्ष देंगे तो भगवान हमेशा एक रूप बने रहते हैं तो समानता केवल दो अंशों को लेकर कही गई और सर्वांश में ऐसा नहीं कह सकते है वो तो भगवान तो अगवान है अच्छा ज्ञानी को संसार से छुड़ा छुड़ाकर अपने में मिला लेते हैं ये उनकी कृपा है आगे देखेंगे कह गया ठीक है हाँ ये उनका काम है तत्व तत्वेदता तो तत्ववेदता तो अहम करो इतनी मान्यते मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है इसके द्वारा अहंकार का अभाव कहा जा रहा है का मतलब या ज्ञानी विद्वान शब्द आया था ना पहले भी लिखा हाँ तो उसके अहंकार का अभाव होता है वो इस पंक्ति से बता रहे हैं अहंकार का भाव होता है तू मतलब किंतु तत्व ऐसा समझा हाँ तो ज्ञानी तो मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है ऐसा करते हुए सब कुछ दिखाई देगा पर मैं करता हूँ ऐसी उसी भावना नहीं रहती है और यही भावना अहंकार है और यही बंधन का कारण बन जाती है है ना दोनों ज्ञानी और अज्ञानी दोनों भी क्रियाएं तो समान है दोनों ही कर्मों में लगे हैं पर यह जो भाव है ना मैं करता हूँ ये भावना ही बंधन का कारण बन जाती है और ये भावना होने से ही यदि कार्य पूर्ण न हो तो कष्ट भी होता है किया हुआ नहीं और ये भावना नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोचेगा ही नहीं तो नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है जो तो किया ही नहीं है तो ना होने से क्या है? जो करेगा वो ना फल सोचेगा जो तो किया ही नहीं सोचे तो सब ये कहना तो आसान है लेकिन वो में आना बड़ा कठिन होता है पर आना चाहिए लाभ भी कुछ नहीं है मनुष्य जन्म का तत्वता तो अहम करो मिति ना मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है क्या तत्व ना भी संदर्भ और रे उस और कर्म के फल की कामना नहीं करता है या कर्म के फल को नहीं चाहता सत्य लेना है कर्म है क्या फलम ना सत्य अभिस और कर्म फल को नहीं चाहता है तो इसके द्वारा क्या कहा गया फले का अभाव क्या कहा गया हाँ ये सत्यवेदता तो में अभाव है तो भगवान में भी तो है भगवान को तो क्या क्या तो आपसे काम है तो पहले सब क्या है और भगवान कभी नहीं चाहते हैं ये अंतर है ज्ञानी पहले चाहता में नहीं चाहता भगवान कभी पहले से नहीं चाहते थे ये, ये अंतर है दोनों में अब देखना आगे बताते हैं यथा यथाचार स्वर्ग कामार अग्निहोत्रादी काम सागना अनुष्ठान आहितग् काम्य अग्निहोत्राद प्रवृतस्थ काम कृपय अभी कामे तदव अग्निहोत्रादी अनुष्ठिता न तत्म्यम अग्निहोत्रादिवती पंक्ति लगाने का प्रयास करेंगे अग्निहोत्राधि काम यथा चाहे ना और जैसे यथा, और जैसे कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे अग्निहोत्राधि काम साधना अनुष्ठाना है काम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ क्या इच्छा कामना तो उसमें में क्या देखा है इच्छा कामना का। तो काम शब्द जो है इच्छा का पर्याय वाचक है किसी भी प्रकार की इच्छा हो वो काम कही जाती है और यहाँ जो काम साधन कहा गया तो अग्नि अग्निओतराधि ये फल के साधन है की इच्छा के साधन है अग्नि उत्तराधि जो कर्म है ये किसके साधन है तो यहाँ काम करते फल कैसे काम्यते काम जिसकी कामना की जाती है उसे काम कहते हैं काम्यते कामह इस विपत्ति के अनुसार काम का क्या अर्थ है फल काम्य काम अथवा काम्यंते काम ऐसा भूवचन भी सकते हैं ते ही थी कामां कामना की जाती है इसलिए फल कहे जाते हैं मतलब जिसकी कामना की जाती है वो फल कहलाते हैं तो काम का क्या हो गया अभी फल हाँ इसी विस्पत्ति के अनुसार काम कर है फल अच्छा कल धर्म जिज्ञासा पर आया था धर्म जिज्ञासा का क्या था धर्म विचार विचार भी ये ज्ञान है ना अथा तो धर्म जिज्ञासा की धर्म का विचार करना चाहिए या धर्म का ज्ञान करना चाहिए मतलब धर्म को जानना चाहिए और ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ब्रह्म को ब्रह्म का विचार करना चाहिए को जानना चाहिए जिज्ञासा करने के लिए ब्रह्म पूरा विचार करना है ना जिज्ञासा कर विचार ब्रह्म का विचार करना चाहिए जानना चाहिए ऐसा तो लक्षण से जिज्ञासा कर से वहाँ पर विचार और देखना अग्निहोत्र आदि काम साधन अग्नि उत्पादी क्या है ये फल के साधन है फल के साधन है तो लगाइए ऊपर जो पंक्ति थी ना कस्य कर्मणी कर्म सप्तमी एक सप्तमीय थे, कर्म है? थे। कर्म कर्म तो है और कर्म प्रयोजने भी कहाँ का है सप्तमीय विषलांत है कर्मणा प्रयोजनम की कर्म प्रयोजनम तो ये विशेष निवृत्त और कर्म प्रयोजन उसका क्या है विशेषण है विशेषण विशेष में समान व्यक्ति होती है ना और गीता की टीका में क्या लिखा है कर्म और फल दोनों ही अद्यप निवृत्त हो चुके हैं यहाँ दोनों की निवृत्ति मानी है ना तो दोनों को निवृत्ति मानने पर कर्म प्रयोजन में क्या मानना पड़ेगा द्वंद क्या मानना पड़ेगा और द्वंद मानेंगे द्वंद मानेंगे तो फिर क्या आएगा प्रथमाधिवेशन आएगा और फिर निवृत्ति का वो विशेषण नहीं हो पाएगा ये असंगति है उसमें ये ये असंगति है उस वर्ष में चलिए ठीक नहीं है वो कर्मणा यार्वन मानेंगे फिर प्रतिमा दिवचन आएगा फिर उसका विशेषण ही बन पाएगा थोड़ा क्लिष्ट है वो अब यहाँ ध्यान देंगे आप क्या यथा और जैसे काम साधन का अर्थ है कि फल के साधन कौन है अग्निहोत्रादि कर्म है फल के साधन अग्निहोत्री कर्मो का अनुष्ठान करने के लिए लगे बनती एक शब्द का तो बताया हमने अभी क्या फल के साधन कौन है अग्निवतरादि हलके के साधन अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए अब देखना ये आगे क्या काम में अग्निहोत्राद काम में कि अग्निहोत्राद प्रवृत अन्य बता देंगे हम आपको अभी कुछ शब्दों का देखना कि काम में अग्निहोत्रे काम में का मतलब है जिस काम में अग्निहोत्र को जिस अग्निहोत्र से कुछ कामना की जाएगी अग्नि अग्निहोत्र को फल की इच्छा रख करके किया जाएगा कामना रख करके किया जाएगा उस अग्निहोत्र को क्या कहेंगे काम में की काम में अग्नि अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त हुए काम में अग्नि अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त हुए प्रवृत्त हुआ कौन अहिताग्नि है स्वर्ग आदि कामार्थिना आहिताग्नि ये प्रवृत्य के बाद अनु करना अहिताग्नि का और फिर स्वर्गा कामार्थिना का सब ष्टीय पद है ये तीनों आहिता अग्नि कहते हैं उस मनुष्य को आहिता अग्नि ही एम आहिता अग्नि एन अहिता का तो स्थापिता जिसने अग्नि की स्थापना कर ली है या जिसने अग्नि का आरहन कर लिया है मतलब विवाह के उपरांत अग्नि ओतलादी कर्म करने के लिए क्या किया जाता है अग्नि का आधान किया जाता है या अग्नि की स्थापना की जाती है तो जिसने जो व्यक्ति अग्नि का आधान कर चुका है हाँ जात पुत्रा कृष्ण के ऐसा अग्नि आधान का विधान करने वाला वाक्य है हाँ मतलब जात पुत्रा जिसका पुत्र उत्पन्न हो गया है और कृष्ण के साथ केश अभी उसके कृष्ण है काले हैं वो व्यक्ति अग्नि का आधान करे मतलब बहुत वृद्ध होने पर अग्नि का आधान करे ये बात नहीं है केश काले बने रहे मतलब जल्दी कर लेना चाहिए अग्नि का आधान ऐसा है हाँ जल्दी कर लेना चाहिए अब विवाह के बाद अग्नि आधान होता है पहले नहीं होता है पंक्ति देखेंगे कि मनुष्य की आहितग्निग्नि समझ गए अग्नि का आधान कर चुका अग्नि का आधान कर चुका ये स्वर्ग आदि काम आर्थिक ना स्वर्ग आदि फल को चाहने वाला यहाँ भी काम सब जो है फल का वाचक है।, है तो स्वर्ग आदि फल की कामना करने वाला या स्वर्ग आदि फल की इच्छा करने वाला काम का क्या है फल स्वर्ग आदि फल की इच्छा करने वाले मनुष्य का मनुष्य का सामी कृते तद कामे विनिष्ठे अपनी सामी कृते का अर्थ है उसका आधा करने पर आधा करने मतलब काम में अग्निहोत्र आदि कर्मो में प्रवृत्त हुआ है ऐसा काम अग्निहोत्र को करना शुरू कर दिया और कुछ कर्म किया आधा कर्म किया और फिर उसकी कामना नष्ट हो गई उसकी कामना तो फल मिलेगा की नहीं मिलेगा तो कहते हैं फल उसका नहीं मिलेगा निष्काम बन गया हुआ ऐसा तो माना जाता है तो कर कर वो कर रहा। हाँ स्वर्ग की कामना करने के लिए स्वर्ग की कामना पूर्वक स्वर्ग की कामना करके अग्निहोत्र कर्म कर रहा था और कर्म करते करते वो व्यक्ति निष्काम हो गया कामना नष्ट हो गयी तो अब वो स्वर्ग फल का साधन नहीं ऐसा कोई भी कर्म होगा जितने भी शास्त्रीय कर्म है यदि फल की कामना पूर्वक करना आरम्भ किया जाए और करते करते ये कामना समाप्त हो जाए तो फल के साधन उस फल को नहीं देते हैं वो ये कहते हैं अब देखना वो तो क्योंकि कामना वाला व्यक्ति ही अधिकारी है उसका कहते हैं कर्म को करने का फल प्राप्त तो को होगा जब कामना बनी रहे स्वामी कृत्य करते आधा करने पर कामे विनिष्ठे अपनी कामना नष्ट हो जाने पर कामना नष्ट हो जाने पर स्वामी कृत्य अभी अन्य हम बाद में बताएंगे कि क्या बताया मैंने कामी कृते कामे विनष्टे यहाँ काम का क्या अर्थ है इच्छा काम का क्या अर्थ है यहाँ हाँ यहाँ फल नहीं है मतलब आधा करने पर फल विनष्ट होगा क्या तो नहीं हाँ तो कामे विनष्टे विनष्ट होने पर तब अग्निहोत्र अनुष्ठिता अनुष्ठिता तभी अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करने पर भी वह अग्निहोत्रादि कर अनुष्ठान करने पर भी वह अग्नि ओत्रादि कर में न काम अग्निदी नाम में अग्निधि नहीं रहता है तब काम में में नहीं रहता है अब शब्दों को लगा लो अब अन्या के क्रम से अब देख लो अभिप्राय समझ में आया अब ठीक इनको बैठा लिया जाए बहुत उत्तम फल मिलेगा इन फलों की इच्छा निवृत्त हो जाए ना तो बहुत तो उत्तम तो तो फल उसको हो जाएगा अंताकरण उसका निर्मल हो जाएगा रागत पे हो जाएगा और अंतरकरण की मलिनता कारण ही मनुष्य को अशांति होती है दुख होता है अंताकरण प्रसन्न हो तो बहुत आनंद रहता है तो ज्ञान का अधिकारी भी बन जाएगा तमकी देखेंगे क्या यथा और जैसे अग्निराधि काम साधना अनुष्ठान आए फल के साधन अग्निहोत्रादि कर्मो का अनुष्ठान करने के लिए <coughs> अनुष्ठान करने के लिए काम में अग्नि अग्निदे काम अग्निहोत्रादि में ही प्रवृत्त कैसे अग्निहोत्र में काम में अग्नि अग्निहोत्राद कर लेना कि काम अग्निहोत्रादि में ही प्रवृत्त हुए काम में अग्निहोत्री में ही एवं कर्मे आया काम लग्नि उत्तरादि में ही प्रवृत्त हुए आहिताग्न स्वर्ग आदि कामार्थिना की आहिताग्नि का मतलब क्या हुआ अग्नि का आधार करने वाले स्वर्ग फल की कामना करने वाले मनुष्य का मनुष्य का या मनुष्य का कामिकर्म करने पर आधा कर्म करने पर कामे विनिष्ठे पृथ्वी की कामना विनिष्ट होने पर कामना अच्छा अपी है ना स्वामी कृत्य अपी करते है कि आधा करने पर भी आधा कर करने, पर पर भी। सामी करने पर भी स्वामी कृत्य के बाद अपी करना आधा कर्म करने पर भी काम में विनष्टे की फल की इच्छा विनष्ट होने पर फल की इच्छा अनुष्ठिता तद एव अग्निरादि कि अनुष्ठान करने पर हुआ ही अग्निओतरादि कर्मे जब तो कामना विनष्ट होने पर क्या हुआ फिर अनुष्ठान तो कर ही रहा है कामना विनष्ट हो गई कर्म पूरा कर रहा है कर्म पूरा यह ध्यान रखना की कामना विनष्ट होने पर भी अनुष्ठिता तद अग्नि अग्निहोत्री की अनुष्ठान करने पर वही अग्नि अग्निहोत्रे या अनुष्ठान करने पर वही अग्नि अग्निहोत्रे या वह अग्निहोत्री तमम नाम कामना विनष्ट होने पर अनुष्ठिता तदेव अग्निहोत्रादि की अनु अनुष्ठिता अपी की अनुष्ठान करने पर भी वही अग्निहोत्री अनुष्ठिता अपनी अनुष्ठान करने पर भी तदेव अग्निहोत्रादि वही अग्निहोत्रादि अग्नि अग्निओतरादि न बहुत कि वो काम अग्नि उत्तरादि नहीं होता है एक मिनट कोई सब छोटा है क्या तो वो देखना है क्या रह, अच्छा जैसे लिखा वैसे करके कर देखना काम्य विनष्टे अपनी कामना विनष्ट होने पर भी वाह अग्निहोत्र अनुष्ठान करने पर भी वही अग्नि अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करने पर भी वह काम अग्निहोत्रादि नहीं होता है काम में होता, होता है जी हाँ लगा लेना अपने से लग वो तो काम नहीं होता मतलब आधा दिन है लेकिन उसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा पूरा हाँ। और यदि वही छोड़ दिया तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको उसको तो पूरा कर लिया तो छिट्ट छुट्टी हो जाएगी उसकी भोगत सड़का मिल जाएगी समझिए स्व कर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि की अपने कर्मों से भगवान की आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है तो कर्म कैसे है अपने कर्मो के द्वारा भगवान की आराधना करके निष्काम भक्त किए गए कर्म भगवान की आराधना रूप होते है इसलिए आगे देखना तथा क्या भगवान क्या भगवान तथा दर्श्य भगवान वैसा कहते हैं कुर क्या ही पूरा बोल सकते नहीं कुरबानी ये अलग है ना तो रोटी न लिपेटे ये अलग है कुरबानी तो गीता में नहीं है ना कहाँ पर है दिया है तो देखो कैसा है ईसा वक्त में तो है कुरन कर्माणी जी जी उसे है कर्म करने कर्म करते हुए सोगत जीने की इच्छा करे हैं। क्या ईसा वस्त में है ना कुरी इसमें गीता में कुर है क्या पाँच अध्याय की कुरन है वहाँ पर अच्छा ठीक है तो गीता का ही ले लेना जो भगवान कहा है ना यहाँ पे तो गीता का ही ले ले तथा का दर्शी भगवान देखना कुरवी क्या है की करने पर भी लिपायमान नहीं होता है यानी करने पर भी लिपाईमान नहीं होता है यह इसकी इस संख्या खोल से लिख लेना आपे और न करोटी न लिपते की ज्ञानी न तो करता है और न लिपाहीमान होता है न करता है मतलब करती तो बुद्धि ऐसी नहीं करता मतलब न तो करता है न लिपाहीमान होता इस प्रकार तथ्य तरत्त उन उन में लगाइए क्या तथा और उस प्रकार भगवान ना करोटी न ना लिप्यते इस प्रकार उन स्थलों में, में कहते हैं उन उन स्थलों में कहते हैं कथ्यति दर्शे का क्या अर्थ है पूर्वतरम कृतम ये कहाँ पर आया है ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तो पूर्वजों ने पहले किया है पूर्व काल में होने वाले मनुष्यों ने इसको किया है इसकी क्या संख्या दिया है पूर्व ही पूर्व कृतम दिया है चारंद्रह हाँ चार्द्रह चार है वाले लोगों ने कर्म किया है कर्मयन अच्छा ठीक है कर्मण हुई संसिद्धि मासिका जनका दिया जनाकादी मुनि की जनक आदि ज्ञानियों ने कर्म से ही संसिधि को प्राप्त किया जनक ज्ञानियों ने कर्म ऐसी को प्राप्त किया इसी कर ये वचन है तब तो तुम प्रभ्य विज्ञान उनको विभाग पूर्वक जानना चाहिए पूरा श्लोक निकालना पूर्व कृतम क्या बोले चार देखो मतलब भाषाकार का कहना है ज्ञान और कर्म का समुच्छय नहीं हो सकता कि ऐसा जानकर ऐसा काल के मुमुखुओं ने भी कर्म किया है कैसे कर्म किया ऐसा जानकर तो कई सोचे ज्ञान के बाद भी कर्म किया इन लोगों ने एवं ज्ञाप ऐसा जानकर पूर्वकालीन मुमुखुओं ने भी कर्म किया है कुल कर्मस्तम इसलिए तुम कर्मी कर्म इसलिए तुम कर्मी करो तो ज्ञान के पश्चात कर्म की बात आई की नहीं आई यहाँ ज्ञान के बाद कर्म की बात आई और उसके क्या है वो कहा जनक की बात ये इस, का का का है तो का है का है? है? तीसरे चौथे चौथे क्या है उसका तीसरे का है कर्मण कर्मणा कर्मना ये हुए न की जनक आदि ने कर्म से ही संसुद्धि को प्राप्त किया तो जनक आदि को मुक्ति किससे हुई करी तो ये सब एवं ज्ञातवासा ज्ञान ऐसा कर मतलब ऐसा ज्ञान होने के पश्चात पूर्वकालीन में महापुरुषों ने कर्म किए हैं और जनक ने कर्म से ही मोक्ष को प्राप्त किया तो इनकी क्या सम्मति होगी तो ये इसके लिए देखना यहाँ तो विवाद नहीं समझ में आ रहा है नो पूर्व पूर्व कर्म कृतम कर्म नहीं वी संसिद्धि माशिता जनका गया इसी ये वचन है तत्भाज्य विज्ञा उनको तो विभाग करके जानना चाहिए उनको तो विभाग करके विभाग करके जानना चाहिए ये भाष्यकार कहते हैं कैसे विभाग करके जानना चाहिए वो स्वयं समझाते हैं इन श्लोकों का अर्थ क्या है इन श्लोकों का अर्थ क्या है ये भाष्यकार बताते हैं सतप ये दिखाइये आपके पास भी है ये टीका किसकी है की तो कहते थे कि शंकराचार्य ने दूसरे अध्याय से लिखा है और हमने जो है शुरू से ही टीका हमारी है हमारी टीका जी विशेष कर एक मिनट अच्छा इसमें तो ये देखो इसमें है ए, वो था ना क्या वेद आत्मा पूरा वेद आत्मा ना मजा प्रोक्ता उसकी संख्या इसमें दी है क्या ध्यान दिया आपने कहाँ पर आया था? दिया हाँ, देख रहा है। उसके लिए कहा इसमें दिया है आप? तो हमको जल्दी कोई चीज मिलती ही नहीं ये बड़ी सारी समस्या है एक मिनट और कल जो क्या था भी उत्था हाँ इन्होंने संख्या नहीं दिया है हाँ, प्रवृजंत इसकी संख्या दिया नहीं इन्होंने अच्छा नहीं, वो, वो आप इसका वो निकालिए हाँ वो पूरा बेरात्मना मैया प्रोता है देखो इसकी संख्या उठाए प्रवृजंत की संख्या दी नहीं उन्होंने दो हजार नहीं है वैसे शांति से सभी उसमें सद पढ़े तो देखे कहीं है बाकी मिलता है क्या दोपहर नहीं नहीं नहीं ये ये पद है वहाँ पर तो फिर नहीं है बस सीधी बात है यही होना चाहिए न जब उदाहरण दिया है तो यही होना चाहिए वो पूरा रोकता को देख लेना और इसमें कोई कुछ नहीं आपने कहा था कि महाभारत का हाँ हमने कहा था महाभारत का संख्या नहीं दी है संख्या ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्णम उदस्त